सदगुरु ओशो की प्रवचन वाला काहे होत अधीर ट्रैक अट्ठाइस अपनी बुद्धि को निखारो हिंदू शास्त्रों में महावीर का कोई उल्लेख नहीं क्यों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 वहां बीस रोटियां और दस प्लेट चावल और कोई दस संतरे खाए और डॉक्टर बीच में ही टोकते बोला तो क्या आप मुझे खाने का इरादा है <laughs> भरता नहीं मन भरता ही नहीं मन का वह स्वभाव नहीं तो एक तरफ परिग्रह वाले लोग जो इकट्ठा करते चले जाते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 पकड़े गए एक ऐसे मामले में पुलिस थाने ले जाना पड़ा उनको कि कल्पना भी नहीं की जा सकती जैनियों ने काफी रुस्वत दे खिलाफ खिला के बात को दबाया कि अखबारों तक न पहुंच जाए क्योंकि जैन मुनि और ऐसे मामले में दो जैन मुनि झगड़ पड़े और एक दूसरे की मारा पीट कर करती अहिंसा